जा सुबचन रवि करीक करे। ओम श्री भगवान की जय सद्गुदेव भगवा केलम सुर विलसद विप्रपादाब्जचिम शोभाढ़ पीतवस्त्र सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराश्चापम कपि कप निकुत बंधुना सव्यम नौमीड्य जानकीशम रघुवर मनीष पुष्पूराम कौसले्रपद कंज मंजु कोमज महेश वंदितो जानकी कर वितौ चिंतकस्य मन भृंग शिनौ कुंद इंदुदर्गौर सुंदर अंबिपतिमीष्ट सिद्धिदम कारुणीक कल कंज लोचनम मनंग मोचनम रहा एक दिन अवधि कर अतिरत पुरोग जह तह सोच नारी नर कृतन राम वियोग सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। प्रभु प्रभुआगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर कौसल्यादि मातु सब मन आनंद होई आयउ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार रही बार जानि सगुन मन हरस अति लागे कर निचार रहेउ एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयऊ अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयउ जानि कुटिल किन्ध मोहि बिसरायऊ अह धन्य लक्षिमन बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु ताते नाथ संग नही लीना जौकरणी समुझय प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सत कोरी जन अवगुण प्रभु मान न काऊ तीन दीनबंधुअति मृदुल सुभाऊ मोरे जिं भरोस दृढ़ सोई मिलिह राम सगुन शुभ होई बीते अवधि रि जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना राम बीरह सागर मह भरत मगन मन मनहोत विप्रूप धरि पवन सुत आयि गयनुपोत बैठे देखी कुशासन जटामुकुट कृष गत राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात देखत हनुमान अति हर्ष उलक गात लोचन जल बरसे मन महबहुत बहुत भांति सुख मानी बोले उवण सुधा समबानी जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुन गन पाती रघुकूल तिलक सुजन सुखदाता आयउ कुशल देव मुनिराता ऋपुरन जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन विसरे सब दुखा त्रिषावंत जिमी पाई दीयूखा को तुम ताप कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा निधाना तीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेंट उठी सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन स्रवत जल पुल कित गाता कपितव दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहिम पीरीते बार बार बूझी कुसलाता तो कहूं देऊं काह सुन भ्राता यही संदेश सरिस जग मही कर विचार देखे कछु नाही नाहीन तात उन मैं तो ही अब प्रभु चरित सुना वह तब हनुमंत नाई पद माथा कहे सकल रघुपति गुन गाथा कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई सुमि रही मोहिदास की नाई निज दास ज्यो रघु बंश भूषण कबहू मम सुमन करियो सुनी भरत वचन विनीत अति कपिपुल तन चरन नि परो रघुवीर निज मुख जासुगुन गन कहत अग जगनाथ जो काहे न हो वि परम पुनीत सदगुण सिंधु सो राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममता पुनि पुनि मिलत भारत सुनी हरशन हृदय समात भारत चरण सिरुनाई तुरित गय कपि राम पह कही कुशल सब जाय हर सिले प्रभु जान चढ़ी हर भारत भरत कौशल पुर आए। समाचार सब गुरही सुनाए कु मंदिर महबात जनाई आवत नगर कुसल रघुराई सुनत सकल जननी उठी धाई कही प्रभु कुशल भरत समुझाई समाचार पुर पाए नर अरुणारी हरसि सब धाये दधि दुर्बारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरी भरी हेम थार भामिनी गावत चली सिंधुर गामीनी जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही बाल वृद्ध कह संग न लावही एक कन्ह कह बूझ भाई तुम देखे दयाल रघुराई अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कह खानी बही सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सनमुख कृपा बहुतक चढ़ी अतारिन अतारिन्रख गगन विमान देखि मधुर सुर हर्षित कर सुमंगल गान राका ससी रघुपतिपुर सिंधु देखि हर्षान बढ़ो कुलाहल करत जनु नारी तरंग समान इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन्ह दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंके सासा पावन पुरीचि यह देसा यद्यपि सब वै कुंठ बखाना वेद पुराण विदित जाना अवधपुरी सम प्रिय नही सो प्रसंग जानैको को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बह सरजू पाव जामज्जन तेनि प्रयासा मम समीप नर नरपाविशा अति प्रियमो हि इहाँ के बासी मम धाम पुरी सुखरासी हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान उतरी कहेऊ प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पहु प्रेरित राम चले उो हर सुबि रहु ताहु आए भारत संग सब लोगा लोगन श्री रघुवीर बीगा वाम देव मुनि नायक देखे प्रभु महिधरी धनु सायक धाई धरे गुर चरन सरोरुह अनुज सहित अति पुलक तनोरुह भेटी कुशल पूझी मुनिराया हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया सकल द्विजन मिली नायऊ माथा धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा गहे भरत प्रभु पद पंकज नमत जिन्हें सुर मुनि शंकर अज परे भूमि नही उठत उठाए बरकरी कृपा सिंधु उरलाये श्यामल गात रोम भय ठाढ़े नौरा जीव नयन जल बाढ़े राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुल कावलि बनी अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी प्रभु मिलत अनुजहि सोहमोपही जाति नहीं उपमा कही जनु प्रेम अरुंगार तनुरी मिले बर सुष बूझत कृपा निधि कुशल भरतही बचन बेगिन आवई सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो जुपावई अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो बूरत बीरह बारीस कृपा निधान मोहित कर गलियो पुनि प्रभु हरषि सत्रुहन भेंटे हृदय लगाई लक्ष्मन भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई भरतानुज लक्ष्मन पुनि भेंटे दुसह बिरह संभव दुख मेटे सीता चरण भरत सिरुनावा समेत परम सुख पावा प्रभु बिलोकि हरषे पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुकन् कृपाल खरारी अमित रूप प्रगटे प्रकटे ही काला जोग मिले सब ही कृपाला कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी भी किए सकल नर नारी बिशोकी छनमहही सब ही मिले भगवान मरम यहू न जाना एही विधि सब ही सुखी करी रामा आगे चले सील गुन धामा कौसल्यादि मातु सब धाई निरखि बक्ष जनु धेनु लवाई जनु धेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बन पर बस गई दिन अंतर रुख स्रवत थन हूंकार करी धावत भई अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी वचन मृदु बहु विधि कहे गई वियोग समीपति हरस सुख अगनित लहे भेटे उतनय सुमिरा रामचरण जानी राम ही मिलत कै कई हृदय बहुत सकुचानी लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आशिष पाई कई कह पुनि पुनि मिले मन कर छो भून जाई सासुन सब नि मिली वेहही लागी हर सुविदेही दे असी बूझी कुसलाता हो अचल तुम्हार अहिवाता सब रघुपति मुख कमल बिलो कही मंगल जानी नयन जल रो कही कनक थार आरती उतारही बार बार प्रभु प्रभुगात निहारही नाना भांति निछावरी करही परमानंद हरस उरही कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही चितवती कृपा सिंधुरन धीरह हृदय विचारति बारही बारा कौन भाति लंका पति मारा अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निशिचर सुभट महाबल भारे लक्ष्मण ऋषीता सहित प्रभु ही बिलोकती मातु परमानंद मगन मन कु पुलकित गातू लंका पति कपीस नीला जामवंत अंगद सुभसीला सीला हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा भरत स्नेह सील व्रत सादर सब बर नहीं अति प्रेमा देखी नगर वासिन्ती सकल सराह ही प्रभु पद प्रीति मुनि रघुपति सब सखा बुलाये मुनि पद लागहु सकल सिखाये गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुजरन मारे ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय समर सागर कह बेरे ममहित लागी जन्म इन हारे भरतहुते मोहि अधिक प्यारे सुनि प्रभु बचन मगन सब भये निमिख निमिख उपजत सुख नये कौसल्या के चरण पुनि माथ आशीष दीन हर सिम प्रिय मम जिमि रघुनाथ सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी अटारिन्ह देख नगर नारी नर कंचन कल स विचेत्रवारे सब ही धरे सजी निज निज द्वारे बंदनवार पता का के तु सब बनाये मंगल हेतु बीथी सकल सुगंध सिंचाई गजमनी रचि बहु चौक पुराई नाना भाति सुमंगल साजे हर्ष नगर निशान बहु बाजे जह तह नारी निछावरी करही दे अशीस हरस उर भरही कंचन थार आरती नाना जुबती सजे करही शुभ गाना करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल बिपिन दिन करके उर शोभा संपति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना ते यह चरित देखि ठगी रही उमाता सुगुन नर किमिक नारी कुमुदिनी अवध रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय बिघ सत भई निरखिराम राकेश हो सगुन शुभ बिधि विधि बाजही गगन निशान पुरनर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान प्रभु जानी कै कई लानी प्रथमता सुगृह गए भवानी प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा पुनि निज भवन गवन हरि गी कृपा सिन्धु जब मंदिर गए पुरनर नारी सुखी सब भय गुर वशिष्ठ द्विज लिये बुलाई आजु सुघरी सुदिन समुदाय सब द्विज देहु हरसी अनुशासन रामचंद्र चंद्र बैठह सिंहासन मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए सुनत सकल बिप्रन अतिभाए कही बचन मृदु बिप्र अनेका जग अभिराम राम, राम अभिषेका अब मुनिबर विलम्ब नहिं की महाराज कह तिलक करी तब मुनि कहे कहेऊ सुमंत्र सन सुनत चलेऊ हर्षाई रथ अनेक बहुबाजी गज तुरत संवारे जाय जह तह धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मगाई हरश समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरु सिरुनायऊ आई अवधपुरी अतिरुचि बनाई देवन सुमन बृष्टि लाई राम कहा सेव बुलाई प्रथम सखन अन्हवा बहुजाई सुनत बचन जह तह जन धाये सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए कुनि करुणा निधि भर तुहकारे निजकर राम जटा निरुवारे अनवाय प्रभुती ती भाई भगत बछल कृपाल रघुराई भरत भाग्य प्रभु को मलताई शेषकोटि सत सकिन गायी कुनि निज जटाराम बिबराये गुर अनुशासन मागि नहाये करिमज्जन प्रभु भूषण साजे अंग अनंग देखि सतलाजे सासुन सादर जानक मज्जन तुरत कराई दिव्य बसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाई राम बाम दिशि शोभति रमारूप गुन खानी देखि मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी सुनुखगेश तेह अवसर ब्रह्मा शिव मुनिवृंद चढ़ि विमान आए सब सुर देखन सुखकंद प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मागा रवि समतेज सुबर नीन जाय बैठे राम द्विजन सिरुनाई जनक सुता समेत रघुराई पेखि प्रहर से मुनि समुदायी वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नभसुर मुनि जय जयति पुकारे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा उनि सब विप्रह दीन सुदीन्हा सुत बिलो की हर्षि महतारी बार बार आरती उतारी विप्रह दान विधि विधि दीन है जाचक सकल अजाचक कीन की सिंहासन पर त्रिभुवन साईं देखी सुरन दुन्दु भी बजाई नभ दुन्दु भी बाजही विपुल गंधर्व किन्नर गा नाचही अ छरा परमानंद पर मुनि पावहि भरतादि अज विभीषनांगद हनुमदादि समेत ते ग् चामन धनुसी चर्म शक्ति विराजतेत दिन कर्ंश भूषण काम बहु छवि सोह तो नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादि विचेत्र भूषण अंग अंग नहीं प्रति सजे अंभोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंती जे वह शोभा समाज सुख कहतन बनई खगेश बरन सारद शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश भिन्न भिन्न अस्तुति करी गये सुर निज, निज धाम बंदी वेश वेद तब आए जह श्री राम प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान लखे न काहू मरम कछु लगे कर गुणगान जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमने दसकंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने अवतार नर संसार भार विभिदारुन दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामे तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जगह हरे भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण नि जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविधि दुखते निर्बहे भवखेद छेदन दक्ष हम कहूँ रच्छ राम नमामहे जे ज्ञान मान विमत् तव भवि भक्ति आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादि परत हम देखत हरी विश्वास करि सब आस परी हरी दास तव जे होपिनाम तव विनु श्रम तरह भवनाथ सो समे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परि तरी नख निर्गता मुनि बंदिता पावनि सुरसरी ध्वजुलिश अंकुश कंजुत बन फिरत कंटक किनलहे पद पदकंज द्वंद मुकुंद रमेश नित्य भजामहे अभ्यक्त अक्त मूलमनादि निगमागम भने खटकंध कंध शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवलित संसार विटप मामहे जे ब्रह्म अजमद्वैतमुभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानू नाथ हम तव सगुण जस नित गावि करुनायतन प्रभु सदगुणाकर देव यह पर मन वचन कर्म विकार तरी तव चरन हम अनुरागहि सबके देखत बेदन विनती की नही उदार अंतर्धान भये पुनि गये ब्रह्म आगार बैनतेय सुनु शंभु तब आये जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरीत पुलक शरीर जय राम नम रमारमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुश रमेश विभो शरनागत मत पा प्रभो दशीस विनाशनबीस भुजाकृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारुतरम धृतसायक चाप निसंग निषंग मदमोह महाम तारजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहे हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषया बन पावर भूली परे बहुरोग भी लोग है भवद्रि निरादर के फल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 तिन्ह के सम वैवा विपदा ए तव सेवत होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करी प्रेम निरंतर नेमलिए पद पंकज सेवत शोधहिए समानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरती मही मुनिमानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजे तव नाम जपा नमा हरिभावरोग महागधमान अरि कृपा गुणशीलपरमायतनम प्रणमा निरंतर श्रीरमनम कंदय रघुनंदनिकंदय द्वंदघनम महिपालोक दीन जनम बार बार बरमाग हर सिहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगती सदा सत्संग बरियुमा पतिम गुण हर सिलास तब प्रभु का है दिवाए सब विधि सुख प्रद बास सुनु खपति यथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहि नर विरति विवेका जे साम नर सुन ही जगा वही सुख संपति नाना विधि पावि सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि अंतकाल रघुपति पुर जाहि सुनहि विमुक्त अरु अरुबिशि लहि भगति गति सम्पति नई खगपति राम कथा मैं बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी विरति विवेक भगति दृढ़ करणि मोहनदी कह सुंदर तरनी नितनौ मंगल कौशल पूरी हर शित लोग सब पूरी नितनि प्रीति राम पद पंकज सबके जिन्ही नमत शिव मुनियज मंगन बहु प्रकार पहिराए तुझन दान नाना विधि पाए ब्रह्मानंद मगन कपी सबके प्रभु पद प्रीति जातन जाने दिवस तिन् गए मास खटबीती बिसरे गृह सपन हु सुधिनाही जिमि पर संत मन माही तब रघुपति सब सखा बोलाये आई सबन ही सादर सिरुनाये परम प्रीति समीप बैठारे भगत सुखद मृदु बचन उचारे तुम अति ही मोरी सेवकाई मुख पर कही विधि करो बड़ाई ते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे मम हित लागी भवन सुख त्यागे अनुज राज संपति वय देह गेह परिवार शने सब मम प्रिय नही तुम्हि समाना मृखान कहऊ मोरे यह बाना सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति अब गृह जाहू सखा सब भजे मोहि दृढ़ सदा सर्वगत सर्वहित जानि कर हु अति प्रेम सुनि प्रभु बचन मगन सब भये को हम कहाँ विसरी तन गए एक टक रहे जोरी कर आगे स कही न कछु कही अति अनुरागे परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा कहा विधि विधि ज्ञान विशेखा प्रभु सन मुख कछु कहन न पारही पुनि पुनि चरण सरोज निहारही तब प्रभु प्रभुभूषण बसन मगाए नाना रंग अनूप सुहाये सुब्री वही प्रथम बसन भरत निज हाथ बनाए प्रभु प्रेरित लक्ष्मन पहिराए लंका रघुपति मन भाए अंगद बैठ रहा नहीं डोला प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ हिय धरी राम रूप सब चले नाई पदमाथ तब अंगद उठिनाई सिरु सजल नयन कर जोरी अतिबिनीत बोलेउ बचन मनहु प्रेम रस बोरी सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो दीन दयाकर आरत बंधो मरति बेर नाथ मोहिबाली गय तुम्हारे ही को घाली असरन सरन बीर दु संभारी मोहि जनि तजहु भगत हितकारी मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता जाऊं कहां तजि पद जल जाता तुम विचारी कह हुनर ना प्रभु तजि भवन काज मम का बालक ज्ञान बोधि बलहीना राखु शरण नाथ जन दीना नीची टहल गृह कै सब करिहं पद पंकज बिलोक भव तरिहऊ अस कही चरण परेऊ प्रभु पाही अब जनी नाथ कहु गृह जाही अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करुणासीव प्रभु उठाई उर लायऊ सजल नयन राजीव निज उर माल वसन मनी बाली तनय पहिराई विदाचीनि भगवान तब बहु प्रकार समुझाई भारत अनुज स्वामी त्रि पठवन चले भगत कृत चेता अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर फिर चितव राम की ओरा बार बार कर दंड प्रणाम मन असरहन कहि मोहि रामा राम विलोकनी बोलन चलनी सुमिरी सुमिरी सोचत हँसी मिलनी प्रभु रुख देखी विनय बहु भाखी चले उदय पद पंकज राखी अति आदर सब कपी पहुँचाए भाइन सहित भरत पुनि आए तब सुग्रीव चरण गहि नाना भांति विनय कीन है हनुमाना दिन दस करी रघुपति पद सेवा पुनितव तो चरण देखी हऊँ देवा पुण्य पुंज तुम्ह पवन कुमारा से बहु कृपा आगारा अस कही कपि सब चले तुरंता अंगद कहई सुनहु हनुमंता कहे दंडवत प्रभु सै तुम्हाई कहऊ करजोरी बार बार रघु नायक कही सुरति कर मोरी चलेऊ कही बाली सुत बालीसुत फिर हनुमंत तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत कुलिशहु चाही कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहू काही पुनि कृपाल लियो बोली निसादा है भूषण बसन प्रसादा जाहु भवन मम सुमिरन करेहू मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता सदा सदारे हु आवत जाता वचन सुनत उपजा सुख भारी परिचरन भरि लोचन बारी चरण नलिन उह आवा प्रभु सुभा परिजनि सुनावा रघुपति चरित देखी पुरवासी कहि धन्य सुख रामराज बैठे राजोका हर्षित भय गए तब शोका बैरून कर काहु सन कोई राम प्रताप विषमता खोई वरणाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलही सदा वहीं सुखी नहीं भय शोक न रोग दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुही व्यापा सब नर कर ही परस पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति चार्यु चरण धर्म जग मही पूरी रहा सपनेहु अघनाही राम भगति रथ नर अरुनारी सकल परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कौन न्यूपीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा नही दरिद्र कौ दुखी न नदीना नही कौ अबुधनल छनहीना सब निर्दम्भ धर्म रथ पू नर अरुणारी चतुर सब गुणी सब गुण पंडित सब ज्ञानी सब सबकृत नहीं कपट शयानी राजन राज नभगेश सुन सचराचर जग मही काल कर्म सुभाव गुण कृत दुख काहुही नाही भूमि सप्त सागर में खला एक भूप रघुपति कोसला भुवन अनेक रोम प्रतिजासु यह प्रभुता कछु बहुत नासु सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह वर्णत ही न घनेरी सो महिमा खगेश जिन्ह जानी फिर यही चरितिन्हति मानी सो जाने कर फल यह लीला कह ही महा मुनि बर दमशीला रामराज कर सुख संपदा बरनि न फनी फनीस शारदा सब उदार सब पर उपकारी विप्रचरन सेवक नर नारी एक नारी व्रत सब झारी ते मन बचक्रम क्रम पति हित कारी दंड कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज जीतहु मन ही सुनिय अस राम चंद्र के राज फूलही फरि सदा तरुकानन रह एक संग गज पंचानन खग मृग सहज बैरु बिसराई वनि परस पर प्रीति बढ़ाई पूजहि खग मृग नाना वृंदा अभय चरही बन करही अनंदा शीतल सुरभि पवन बह मंदा गुंजत अली चली मकरंदा लता बिटप मांगे मधु चवही मन भाव तो धेनु पय सवही सशि संपन्न सदार धरणि त्रेता भयी कृत युग कै करणी प्रगति गिरीन विविधि मनि खानी जगदा तमा भूप जग जानी सरिता सकल बहि बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी कारी सागर निज मर्जा दहि दारहीं रत्न तटनि नरलहि सर सिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा विधुमहि पूर मयूखि रवि तप नहीं काज मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज कोटिन्बाजी मेध प्रभुकी दान अनेक द्विजन कह दीन दीन्े श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुनातीत अरुभोग पुरधर पति अनुकूल सदारह सीता शोभा खानी सुशील विनीता जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेव चरण कमल मनलायी यद्य गृह सेवक सेवकि विपुल सदा सेवा विधि निज रामचंद्र आयसु अनुसरई आयसुअनुसरई विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई कौसल्या सासु गृह माही से वै सब मान मदना उ ब्रह्मा दिविता जगदम्बा संतत मनिंदता जासु कृपा कटाक्षुसुर चाहत चितवन सोई राम पदार बिंदर करती सुभा खोई सेवि सानकूल सब भाई राम चरण रतियतिकायी प्रभु मुख कमल विलोकत रह कबहू कृपाल हम ही कछु कहि राम करही भ्रातन पर प्रीति नाना भाति सिखावि नीति हर्षित रह नगर के लोगा करही सकल सुर दुर्लभ भोगा अहनि विधि ही मनावत रहही श्री रघुवीर चरण रति चहही दुई सुत सुंदर सीता जाए लौकुस बेद पुराणन गाए दो विजयी बीनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे भये रूप गुन शील घने रे ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन कर चरित उदार प्रातःकाल सरऊ करी मज्जन बैठहहीं सभा संग द्विज सजन बेद पुराण वशिष्ठ बखानहीं सुनहि राम यद्यपि सब जान अनुजन संजुत भोजन करही देखि सकल जननी सुख भरही भरत शत्रुन दो नौ भाई सहित पवन सुत उप बन जाई बूझ बैठि राम गुन गाह कह हनुमान सुमति अवगा सुनत बिमल गुन अति सुख पावी बहुरी बहुरी करी विनय कहा वही सबके गृह गृह हो ही पुराणा राम पावन विधि नाना नर अरुणारी राम गुन गानी करही दिवस निशिजात न जानही अवधपुरी बासिन्ह कर सुख सम्पदा समाज सहस शेष नहीं कही सकही जहन पर विराज नारदादि सन का दि दर्शन लागी कौशलाधी सा दिन प्रति सकल अयोध्या आवही देखी नगर जात रूप मनि अटारी नाना रंग रुचि गच ढारी पुरचुपास कोट अति सुंदर रचे अंगूरा रंग, रंग रंग बर नवग्रह निकर अनीक बनाई जनुघेरी अमरावती आई महिबहरंग रचित गच काचा जो बिलो की मुनिबर मन नाचा धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहुर विशि दुतिदत बहुमनि रचित झरो खा भ्राजही गृह गृह प्रति मणिदीप विराजि मणिदीप राजवन भ्रजहि देहरि बेद्रुम रचि मणि खम्भीतिरंचि विरचि कनक मणिमर कतचि सुंदर मनोहर मंदिरायत अजीर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वारक पाट पूरट बनाई बहु वज्र खचे चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चोराई सुमन बाटिका सब ही लगाई विविध भांति करि जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई फूलही सदा बसंत कि गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर नाना खग बाल कन्ही बोलत मधुर उड़ात सुहाये मोरहंस सारस पारावत भवन पर शोभा अति पावत जह तह देख निज परिछाही बहु विधि कूजहि नृत्य कराह सुख तारिका पढ़ा वही बालक कहु राम रघुपति जन पालक राजदुआर सकल विधि चारू बीथी चौहट रुचिर बजारू बाजार रुचिर बनाई बनई बर नत वस्तु बिनुगत पाइये जह भूप रान तह की संपदा कि मिगाइये बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे उत्तर दिशि सरजूब निर्मल जल गम्भीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नही तीर दूरी फराक रुचि सो घाटा जह जल पी अं बाजी गज ठाटा पनि घट परम मनोहर नाना तहान पुरुष करही अस नाना घाट सब विधि सुंदर बर मज्जही तहाँ बरन चार्यूनर तीर तीर देवन के मंदिर चहु दिश तिन्ह के उपवन सुंदर सुन्दर कहू कहू सरिता तीर उदासी बस ही ज्ञान रत मुनि संन्यासी तीर तीर तुलसी का सुहाई वृन्द वृंद बहु मुनि न लगाई पुरुषोभा बरि न जाई बाहिर नगर परम रुचिराई देखत पुरी अखिल अघ भागा बन, बन बापी का तड़ागा बापी तड़ाग अनुप कूप मनोहरायत सोहही सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुर मुनि बहु रंग कंज अनेक खग कूजही मधुप रही आराम रम्य पिका दिखग जनुपथिक जनु पथिक रमानाथ जह राजा सोपुर बरन की जाई अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई जहाँ तह नर रघुपति गुन गावही बैठी परस पर इवही भजहु प्रणत प्रति पालक शोभाशीलूपुधाम तो जलज विलोचन श्यामगात लक नयन इव सेवक रात धृतसरुचिचाप तू नीरि संतकन रीरन धीरह काल कराल व्याल खगराजहि नमत राम अकाम ममता जोभ मोह मृग जूथ किरात मन सि हरिजन सुखदात संशय शोक निबिड़ तम दनुज गहन घन दहन कृषानु जनक सुता समेत रघुबीरि कसन भजहु भंजन भवीरि बहुबासनाम सकम राशि सदा एक रस अज अविनाशि मुनिंजन भंजन महि भारही तुलसीदास के प्रभु ही एहि विधि नगर नारी नर कर राम गुणगान सानुकूल सब पर रह संत कृपा निधान जब तेरा प्रताप खगेसा उदित भयऊ अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहेउ तिहु लोका बहुतेन सुख बहुतन मन सोका जिन्हें शोक ते कहऊँ बखानी प्रथम अभिद्या अघउलूक जह तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ए चकोर सुख लहिन न काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कव निरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज बिकसे विधिना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोक अनेका यह प्रताप रवि जागे उर्जब करई प्रकाश पछले बाढ़ ही प्रथम जे कहे ते पाविनास भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए सब तरुकुसुमित पल्लव नये जानी समय सन का दिक तेज पुंज गुणशील सुहाए ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहु काली धरे जनुचार्येदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा आशा वसन व्यसन यह तिन्ही रघुपति चरित हो सुनि तहाँ रहे सन का भवानी जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी राम कथा मुनि बर बहुबरणी ज्ञान जोनि पावक जिमि अरणि देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कह दीन कीन दंडवत तीनू भाई सहित पवन सुत सुख अी मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी भय मगन मन सके नोक श्यामलात सरोह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन इकटक रहे निमेश ना प्रभु कर जोरें शीस नवा वही तिन्ह कै दशा देखी रघुबीरा स्रवत नयन जल पुलक शरीरा कर गहि प्रभु मुनि बर बैठारे परम मनोहर बचन उजारे आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा तुम्हारे दरस जाहि अघ बड़े भाग पाई बतसंगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा संत संग अप बर्ग कर कामी भव कर पंथ कह ही संत कवि कोविद श्रुतिपुराण सदग्रंथ सुनी प्रभु बचन हर सिनिचारी कुलकितन अस्तुति अनुसारी जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुनामय जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपम अज अनादि अनादिशोभाकर ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद तज्ञ कृतज्ञ तग्य अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन सर्वगत सर्व उरालय वससी सदा हम कहूँ परिपालय द्वंद्व विपति फंद विभंज काम बसी रांजय परमानंद कृपायतन मणि काम प्रेम भगति अन पायनि त्रिविधि ताप भव दापन भवदाप प्रणत काम कलपतरु तरु प्रसन्न जे प्रभु य भारिधि कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दीनबंधु दुख दारय दीन बंधु समताय आसत्रासादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मौलि मनि मंडन भगति संस्रृति सरी मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केु श्रुतिरक्षक काल करम सुभाव गुण भज्क तारन तरन हरण सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई ब्रह्म भवन सन का अत्यभीष्टर पाई सनका विधि लोक सिधाए भ्रतन राम चरण सिरुनाये पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही चितवि सब मारुत सुत पाही सुनिचहि प्रभु मुख कैबानी जो सुनिहो सकल ब्रमहानि अंतर जामी प्रभु सब जाना बूझत कह काह हनुमाना जोरी पानी कह तब हनुमंता सुनहु दीन दयाल भगवंता नाथ भरत कछु पूछन चह प्रश्न करत मन सकुचत अहही तुम जानहु कपिमोर सुभाऊ भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ सुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना सुनहु नाथ प्रणता हरना नाथन मोहि संदेह कछु सपने सपनेु शोक नमोह केवल कृपा तुम्हारी कृपा कृपानंद सदोह करूँ कृपा निधि एक ढिठाई मैं सेवक तुम जन सुखदायी संतन कै महिमा रघुराई बहुविधि विधि वेद पुराण गायी श्रीमुख तुम पुनिकीन ही बड़ाई तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकारी सुनाचह प्रभुति कर लक्षन कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षन संत असंत भेद बिलगाई प्रणत पाल मोहित कहु बुझाई संतन के लक्षण सुनु भ्राता अगणित श्रुति पुराण विख्याता संत असंतनि कै असी करणि जिमि कुठार चंदन आचरणि काटई पर सुमलय सुनु भाई निज गुण देगंध बसाई ताते सुर सी सन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाही पीटत घनहीं पर सुबदन यह दंड विषय अलम्पटील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूतरी रिपु विमद विरागी लोभामरस हरस भय त्यागी कोमलचित दीनन परदाया मन बच क्रम मम भगति अमाया सबहि प्रद आपुअमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी विगत काम मम नाम परायन शांति विरति विनती मुदितायन शीतलता सरलता मयत्री विजपद प्रीति धर्म जनयत्री ए सब लक्षण बस ही जासूर जान हुतात सत संतुर समतम नियम नीति नही डोलही परुश वचन कबहू नही बोलही निंदास्तुतिभय सम ममता मम पद कंजे ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सुनहु असंतन केर सुभाऊ भूल संगति करियन काऊ तिनकर संग सदा दुख दाई जिमि कपिलई हर हाई खलन हृदय अति ताप विशेखी जर सदा पर संपति देखी जह कहू निंदा सुनि पराई आई हर सही मनहु परी निधि पाई काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन बयरुअकारन सबकाहूसो जोकर हित अनहिता सो झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चबेना बोलही मधुर बचन जिमी मोरा खाई महाअहि हृदय कठोरा परद्रोही परदार रत परधन पर पर अपवाद तेनर पावर पाप मय देहरे मनुजाद लोभन लोभासन सिस्नोदर पर जम पुरासन काहू की जो सुन ही बड़ाई स्वासले ही जनु जूड़ी आई जब काहू क देख बिपति सुखी भय मानु जग नृपति स्वारथरत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी मातु पिता गुरमा नही आपू गए अरुआ लही आनि करोह बसद्रोह परावा, संत संग हरि कथान भावा औगुण सिंधु मंद मति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा दंभ कपट जियेखा ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाही द्वापर कछुक बृंद होई कोई हहीं कलीयुग माही परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई निर्णय सकल पुराण बेद कर कहेउतात जान कोर नर शरीर धरिजे पर पीरा करहित सहि महाभवीरा कर मोह बस नर अघनाना स्वारथ रथ पर लोक नसाना काल रूप तिन्कह भ्राता शुभ अरुअशुभ कर्म फलदाता अस विचारी जय परम सयाने भजहिमो ही संस्रित दुख जाने त्यागि कर्म सुभा शुभदायक भज ही सुर नर मुनिनायक संत असंतन के गुण भाखे तेन परिन् लखी राखे सुनहुतात्मायाकृत अरु दोष अनेक गुनयह उभय न देखिय देखिय सो अविवेक श्री मुख बचन सुनत सब भाई हरसे से प्रेम न हृदय समायी करहीं विनय अति बार बारा हनुमान ही हर्ष अपारा कुनि निज मंदिर गए एहि विधि चरित करत नित नये बार बार नारद मुनिया वही चरित पुनीत राम के गावि नित नव चरित देखि मुनि जाहि ब्रह्म लोक सब कथा कहा सुनिविरंचि अतिशय सुख मानि पुनि पुनितात करहु गुण सनकादिक सनकाक नारदही सराहि जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि सुनि गुणगान समाधि विसारी सादर सुनहि परम अधिकारी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान जे हरि कथान करही रति तिनके ही अपसान एक बार रघुनाथ बोलाये गुरद्विजपुर वास सब आए बैठे गुर मुनि अरुद्विज सज्जन बोले बचन भगत भव भंजन सुनहु सकल पुर जन मम बानी कहूं न कछु ममताऊर आनी नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुमि सोहाई सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानय जोई जौनीति जो कछु भाख भाई तौमोबर तो जहु भय बिसराई बड़े भाग मानुष तनुपावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन न परलोक संवारा सो परत्र दुख पावि सिर धोनी धोनी पछिताई काल ही कर मि ईश्वर ही, ही मिथ्यादोष लगाई ए तन कर फल विषयन भाई स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदायी नरतन उपायी विषय मन देहि पलटी सुधाते ते सठ बिशले ताहि बहू भल कहई न कोई गुंजाग्रहई परस खोई आकर चारिल चौरासी जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म सुभाव गुन घेरा कबहूक करी करुणा नर देही देत ईस विनुहे तुशहि नरतनुभव बारिधि कहूं बेरो सनमुख मुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सदगुर दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जो नतरय भव सागर नर समाज असपाई सोकृत निंदक मंदमति आत्मा गति जाई जौ पर लोक इहा सुख चहु सुनिम बचन हृदय दृढ़ गहू सुलभ सुखद मारग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिन न मन कहू टेका करत कष्ट बहु को पाविको भक्तिन मोहि प्रिय नहीं सो भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी नु सतसंगन पावहि प्राणी पुण्य पुंज बिनु मिल न संता सतसंगति संस्रृति कर अंता पुण्य एक जग महु नहि दूजा मन क्रम वचन विप्रपद पूजा सानुकूल तेह पर मुनि देवा ज्योतज कपटु करई द्विज सेवा और एक गुकुत मत सबहि ही कहऊँ कर जोरी शंकर भजन विनानर भगति न पाव मोरी कहू भगति पथ कवन प्रयासा जोगनमख जप तप उपवासा सरल सुभावन मन कुटिलाई जथालाभ संतोष सदाई मोरदास कहाई नर आशा करई तो कहू कहा विश्वास बहुत कहऊँ का कथा बढ़ाई एहियाचरण वश्य मय भाई बैरन विग्रह आसन त्रासा सुखमयता सदा सब शसा अनाभ अत अनघ अष दक्ष विज्ञानी प्रीति सदा सन संसर्गा तृणसम विषय स्वर्ग अब बर्गा भगति पक्ष हठ न ही सठताई दुष्ट तर्क सब दूरी बहायी मम गुण ग्राम नामरत गत ममता मदमोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह सुनत सुधासम वचन राम के गहेश पद कृपा धाम के जननी जनक गुर बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे तनुनु धाम राम हितकी सब विधि तुम प्रणता रतिहारी असी सिख तुम बिनुदे नको मातु पिता स्वारथ रत ओ हे तु जग जुग उपकारि तुम तुम्हार सेवक असुरारी स्वारथ मीत सकल जग माही सपनेहु प्रभु परमारथ नाही सबके बचन प्रेम रससानि सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने निज निज गृह गये आय सुपाई बरनत प्रभु बत कही सुहाई उमा अवध बासी नर नारी तारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप एक बार वशिष्ठ मुनि आये जहा राम सुख धाम सुहाये अतियादर रघु नायक की पद पदपखारी पादोदकलीमसुनहु मुनि कर्जोरी कृपासींधु विनती कछु मोरी देखी देखी आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा महिमा अमित वेद नहीं जाना मैं कही भांति कहूँ भगवाना उपरोहित्य कर्म अति मंदा वेद पुराण सुमृति कर निंदा जब न ले मैं तब विधिमो कहा लाभ आगे सुत तोही परमात्मा ब्रह्म नर रूपा कोई ही भूपा तब मैं हृदय विचारा जोग जग व्रतदान जा कहूँ करिय सुपै धर्म न एहि सम आन जप तप नियम जोग निज श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जह लगी धर्म कहत सुति सजन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभुए पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर छूट मल की मल ही के धोए घृत कि पाव कोई बारी बिलोय प्रेम भगति जल बिनू रघुराई अभियंतर मलक बहु न जाई सोई सर्व्ञताज्ञ सोई पंडित सोई गुण गृह बेज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षन जुत सोई जाके पद सरोज रति होई नाथ एक बर मा राम कृपा करी देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल घटाए घटय जनिनेहु अस कही मुनि वशिष्ठ है आए कृपा सिंधु के मन अति भाए हनुमान भरता दिक भ्राता संगलिये सेवक सुखदाता मुनि कृपाल पुर बाहिर गए गजरथ तुरग मगावत भये देखी कृपा करि सकल सराहे दिये उचित जिन्ह जिनह ते चाहे हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहां शीतल अमराई भरत दीन निज बसन डसाई बैठे प्रभु से वही सब भाई मारुत सुत तब मारुत करई पुलक बपुस लोचन जल भरई हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई तही अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन मामलोकय पंकज लोचन कृपा विलोक निशोच नी विमोचन नीलताम रस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुधान बरूथ बल भंजन मुनिष जन रंजन अघ गंजन भूसुर शशि नव बलाहक असरन शरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडित हरदूसन दूसन विराध बध पंडित रावणारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणीक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन प्रेम सहित मुनि नारद बर राम गुन ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम गिरिजा सुनाहु वि कथा मैं सब कही मोरी मति ज रामचरित सत अ पारा श्रुति सारदान पर न पारा राम अनंत अनंत गुनानी जन्म कर्म अनंत अनि जलसी कर्म ही रज गणि रघुपति चरितन बर सिराहि विमल कथा हरिपद दायनि भगति हो सु अन पायनि उमा कहिउ सब कथा सुहाई जो भूसुंडी खगपति सुनाई कछुक राम गुन कहेऊ बखानी अब का कहो सो कहु भवानी सुनि शुभ कथा उमा हर्षाणी बोली अतित मृदु बाणी धन्य धन्य मय धन्य पुरारी सुनेऊ राम गुण भव तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य क्रित नमो जानऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो है नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधारघुबीर श्रवण पुटनि मन पान करी नहीं अघात मति धीर रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जा नाति नाही जीवन मुक्त महा मुनि जेऊ हरिगुण सुनि निरंतर तेऊ भवसागर चह पार जुपावा राम कथा कथाता कह नावा दिशन कह पुनि गुण ग्रामा श्रवण सुखद अरुमन अभिराम श्रवणवंत अस को जग मही जान रघुपति चरित सुहा तेजड़ जीव निजात्मक घाति जिन रघुपति कथा सोहाती तो हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा सुनिमय नाथ अमित सुख पावा तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई कागभूसुंडी गरुड़ प्रति गायी विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अतिनेह वायस तन रघुपति भगति मोही परम संदेह नर सहस्र मह सुनु पुरारीई ध धर्म व्रत धारी धर्मशील कोटिक महको विषय विमुख विराग रत होटि विरक्त मध्य श्रुति कहई सम्यक ज्ञान सकृत कौल हई ज्ञानवंत कोटिक महको जीवन मुक्त सकृत जगसो तीन सहस्र महु सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन ज्ञानी धर्मशील विरत अरु जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सबते सो दुर्लभ राम भगति रत गत मदमाया सोहरि भगति काग किमी पाई विश्वनाथ मोहित कहु बुझाई राम पर ज्ञान रत गुनागार मतिर नाथ कहू केही कारण पायऊ काक शरीर यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहू कृपाल काग कह पावा तुम कही भांति सुना मद नारी कहु मोही अति कौतुक भारी गरुड़ महाज्ञानी गुण हरि सेवक अति निकट निवासी कहीं कह हे तु काग तन जाय सुनी कथा मुनि नि कर बिहारी कहु कवन विधिभा संवादा दोहरि भगत काग उर्गा गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई बोले शिव सादर सुख पायी धन्य सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी सुनहु परम पुनीत इतिहासा जो सुनी सकल लोक भ्रम नसा उपजयी राम चरण विश्वासा भवनिधि तर नर विनि प्रयासा ऐसी प्रश्न विहंग पति चीन्ही काग सन जाय सो सब सादर कही हऊं हाँ, सुनहू उमा मन लाई मै जिमी कथा सुनी सो प्रसंग सुप्रसंग सुमुखी सुलोचनी प्रथम दक्ष तव अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा दक्ष तव भा अपना तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राणा मम अनुचरण कीन्ह मख भंगा जानहु तुम सो सकल प्रसंगा तब अति सोच भयऊ मन मोरे दुखी भयोंग प्रिय तोरें सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा कौतुक देखत फिरऊं बेरागा गिरसुमेर उत्तर दिशी दूरी नील नीलशैल एक सुंदर भूरी तासु सुनक मय शिखर सुहाए चारी चारू मोरे मन भाए तीन पर एक एक बिटप विशाला बटपी पर पाकरी रसाला शैलो परिसर सुंदर सोहा मनीषो सो पान देखी मन मोहा शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग पूजत कल रवहसगन गुंजत मंजुल भृंग तह गिरी रुचि बसई खग सोई तासुनास कल्पांत न हो माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका रहे व्यापी समस्त जग मही तिरी निकट क बहु नही जाही तह बसी हरि भजई जिमिकागा सोसुनु उमा सहित अनुरागा पर तरु तर ध्यान सुधरई जाप जग पा कर इतर करई आम छा कर मानस पूजा तजिहरि भजनु का नहीं दूजा बरतर कह हरी कथा प्रसंगा आवही सुन ही अनेक विहंगा रामचरित विचित्र विधि ना प्रेम सहित कर सादर गाना सुनिश सकल मत बिमल मराला बस ही निरंतर जेत ही ताला जब मैं जाई सु कौतुक देखा उर उपजा आनंद विशेखा तब कछुकाल मराल तनु धरिताह की निवास सादर सुनि रघुपति गुन पुनिया कैलास गिरिजा कहेऊ सो सब इतिहासा मैं जही समय गय खग पासा अब सो कथा सुनऊ जही हेतु गय का खग कुल केतु जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा इन्द्र कर आपू बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो बंधन काटी गयो उर्गा उप जाहृद प्रचंड विषादा प्रभु बंधन समुझत बहु भाती करत विचार उरग आराति व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा माया मोह पार परमीसा सो अवतार सुनेऊ जग मही देखेऊ सो प्रभाव कछु नही भाव बंधन ते छूट नर जपी जा कर नाम खर्ब निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम नाना भांति मन ही समुझावा प्रकटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भयऊ मोह बस तुम्हरी ही नाई व्याकुलयऊ देवरी सिपाही कहसी जो संसय मन माही सुनी नारदहिलाी अतिदाया सुनुखग प्रबल राम कैमाया जो ज्ञानिह कर चित अरई बरियायी विमोह मन करई जही बहुबार न चावा मोही सोई व्यापी विहंग पति तो महामोह उप जाऊर तोरे मिटिहीन नबेगी कहे खग मोरे चतुरानन पहीं जाहु खगेशा सोई करहु जि होई निदेशा अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान हरिमाया बल बरनत पुनी पुनी परम सुजान तब खगपति बीरंचि पही निज संदेह सुनावत सुनी सुनिबीरचि राम ही सिरुनावा समुझि प्रताप प्रेम अतिवा मनमहुकर विचार विधाता माया बस कवि को विद्ता हरिमाया कर अमित प्रभावा विपुल बार जहि मोहि नचावा अग जग मय जग मम उपराजा नही आचरज मोह खगराजा तब बोले विधि सुहाई जान महेशम प्रभुताई असंकर पही जाहू तात अनत अन जनिकाहु जनिका कहोि तव संसयहानी चले विहंग सुनत विधि परमातुर परमाहंग पति आयऊ तब मो पास जात जाऊँ कुबेर गृह रहू उमा कैलास तहि मम पद आपन संदेह सुनावा सुनिता करी विनती मृदु प्रेम सहित मैं कहऊं भवानी मिलेहु करूड़ मारग महमोही कवन भांति समुझाव तो ही तब होई सब संसय भंगा जब बहुकाल करिय तत्सा सुनियहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति मुनिह जोगाई जही महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना नित हरि कथा होत जह भाई पठवऊ तहां सुनऊ तुम जाई जाई सुनत सकल संदेहा रामचरण हो अतिहा सत संग न हरि कथा तेह बीनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग मिलहीन रघुपति अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा उत्तर दिशि सुंदर गिरी नीला तहरह काक भुसुंडी सुसीला राम भगति पथ परम प्रवीणा ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना रामकथा तो कहई निरंतर सादर सुनि विविध विहंग बर जाई सुनऊँ हरि गुण भूरी होह हो जनित दुख दूरी मैं जब तेह सब कहा बुझाई चलऊ हरसी मम पद सिनाई उन मै समुझावा रघुपतिपा मर मुह कबूँभिमा शो खो वै चह कृपा निधा कछुत ही ते पुनिमय नि राखा समुझी कै भाखा प्रभु माया बलवंत भवानी जा न मोह कवन असानी ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान ताहि मोह माया नर पावर कर ही गुमान ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय